संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व सर्प यज्ञ का निश्चय और आरंभ उग्र श्रवाजी कहते हैं सौनकादि ऋषियों अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी आंखें आंसू से भर गई वे दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए यह बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है शिंगे ऋषि का साप तो एक बहाना मात्र है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 ऋतुजों की बात सुनकर जनमेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा राजा ने ब्राह्मणों से कहा मैं वह यज्ञ करूंगा। आप लोग उसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जनमेजा यज्ञ के लिए दीक्षित हुए इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा राजा जनमेजा ने यह द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में न आने पावे अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ ऋत्विज अपने अपने काम में लग गए ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे उस समय सभी सर्प मन ही मन काँपने लगे अब बेचारे सर्प तड़पते पुकारते उछलते लंबी सांस लेते पूछ और फणों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे सफेद काले नीले पीले बच्चे बूढ़े सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टपा टप तप आग के मुंह में गिरने लगे कोई चार कोष तक लंबे और कोई कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आपूति बन रहे थे सर्प यज्ञ में च्यवन